श्री राम कृष्ण भावधारा स्वामी ब्रह्मेशानंद दो शब्द भगवान श्री राम कृष्ण की एक जयंती के शुभ अवसर पर राम कृष्ण भावधारा नामक यह पुस्तक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है यह पुस्तक राम कृष्ण मिशन के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी ब्रह्मेशानंद जी जो सम्प्रति रामकृष्ण मिशन आश्रम चंडीगढ़ के सचिव हैं के रामकृष्ण भावधारा एवं श्री रामकृष्ण विषयक कुछ लेखों का संकलन है यह संकलन श्री रामकृष्ण के तीन रूप एवं शिकागो धर्म महासभा एवं रामकृष्ण भावधारा नामक पुस्तकों में प्रकाशित लेखों में से किया गया है जो अब अनुपलब्ध है इसके पहले भी सन 2006 में श्री शारदा के एक सौ पचासवें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्वामी ब्रह्मेशानंद के श्री शारदा से संबंधित लेखों का संकलन मात्र दर्शन नामक पुस्तक के रूप में छपा था श्री शारदा रामकृष्ण भावधारा की एक अभिन्न अंग है जैसा कि स्वयं स्वामी ब्रह्मेशानंद ने उल्लेख किया है लेकिन श्री से संबंधित लेखों का पहले प्रकाशन हो जाने के कारण उन्हें इस ग्रंथ में संलग्न नहीं किया गया है पुस्तक को दो खंडों में विभक्त किया गया है जो एक दूसरे के परिपूरक हैं प्रथम खंड में विद्वान लेखक ने रामकृष्ण भावधारा के स्वरूप सिद्धांत आदर्श एवं मूल्यों का गहराई से विवेचन किया है ऋती खंड में श्री रामकृष्ण के जीवन एवं चरित्र से संबंधित कुछ लेखों को समाविष्ट किया गया है वस्तुतः श्री रामकृष्ण उच्चतम नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के घनीभूत विग्रह थे उनका जीवन वृत्तांत शाश्वत आध्यात्मिक सत्यों का साक्षात दिग्दर्शन ही था यह बात इस खंड के अध्ययन से पाठक हृदयंगम कर सकेंगे हम श्री राम कृष्ण के तीन रूप के प्रकाशक श्री केदारनाथ लाभ तथा शिकागो धर्म महासभा और राम कृष्ण भावधारा के प्रकाशक स्वामी शशांकानंद सचिव राम कृष्ण मिशन मोराबादी रांची के आभारी हैं जिन्होंने इन लेखों के पुनर्मुद्रण की हमें अनुमति प्रदान की है आशा है सुधी पाठक इस ग्रंथ को सहर्ष स्वीकार करेंगे प्रकाशक